ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कौलाशासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वाय प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित तो यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः साध्य प्रवचन कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम में है श्रीमदगीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में सप्तम अध्याय के द्वितीय श्लोक द्वितीय श्लोक हुआ है तृतीय चलेगा भगवान ने कहा मैं तुमको ज्ञान सभी ज्ञान अनुभव के साथ ज्ञान कहूंगा जिसके प्राप्त होने पर और कोई ज्ञाता भी नहीं रहेगा मनुष सहस्रु मनुष्याण सहस्रषु कतति कचिद यतति सिद्ध यतता सिद्धा यतता सिद्धा कचिन् तत्व कस्चिमा वे तनुष्याण सहस्रषु कच्चित जतती सिद्धये है यतता सिद्धा न कच्चि तत्वत मनुष्य न सहसेश कश्चित सिद्ध है यतती कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है परमात्मा प्राप्ति के लिए सहस्रेशु सहस्र का तो एक हजार एक हजार कहेंगे तो सहस्रम सहस्रेशु कहेंगे तो हजारों में कितना हजार एक हजार नहीं एक हजार कहें तो सहस्त्र होगा सहस्त्र से अनेक हजार हजारों में सहस एक चन होता है छतम गावह सहस्रम ब्राह्मण एक हजार ब्राह्मण कहीं तो सहस्रम ब्राह्मण गो हजार है तो सहस्रम गावह एक हजार गो को क्या कहेंगे सहस्रम गावह दो हजार हो तो सहस्त्रे दो हजार हो जाएंगे और बहुत हो तो सहस्त्राणी हजार हजार सहस हजारों में कोई यत्न करता है सिद्धि परमात्मा प्राप्ति के लिए और यथताम अपनी सिद्धानंद जितने यत्न करते हैं उनमें से कश्चिन मान तत्व तिदि कोई जानता है ठीक ठीक किंतु यत्न करने वाले को सिद्ध भगवान कहते हैं यथताम अपनी जो करते हो भी सिद्ध है सिद्ध शब्द का चमत्कार दिखाना सिद्ध तो है परमात्मा प्राप्ति के लिए अंत कोण शुद्ध होता है प्रयत्न करता है तो सिद्ध ही है। जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हो सिद्ध है अर्थात तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं तो अवश्य ही प्राप्त करेंगे और मोक्ष प्राप्ति के लिए सब का अधिकार है मनुष्य मात्रता मोक्ष को प्राप्त कर सकता है इसलिए जिस यत्न करने वाले को सिद्ध कहते हूँ हाँ, श्लोक बोलो मनुष्याण सहस्रेशु कश्चित सिद्ध है यतता कश्चिन मेति तत्वतः पहले प्रथम श्लोक में क्या असंशय समग्रवाम यथा क्या सीता चुनो संचय ही तो करे ठीक ठीक मुझे जो जिस प्रकार जान लोगे मैं सुनो कह करके द्वितीय श्लोक में कहा तुमको मैं ज्ञान अनुभव के साथ कहूंगा पूरा पूरा जिसके प्राप्त होने पर जानने के बाद और कोई जानने का बाकी नहीं रह गया हजारों में कोई यत्न करता है उनमें में कोई जानता है तुम पर्यटक अर्थात सबसे श्रेष्ठ है बाकी सब तो कुछ कर लेते हैं किंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले कम है उनमें से कोई कोई जान लेता है तभी प्रवचन सब रुचि होने पर सब सुनना चाहे तो भगवान कहते उपदेश भी प्रारंभ करते तीन श्लोक हो गया मैं कहूँगा करके भूमि रा नलो वायु भूमि रा नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति में अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा भिन्ना प्रकृति रष्टधा भूमि रापो नलो आयु खनोबुद्धि अहंकार इत में भिन्ना प्रकृति रष्टधा प्रकृति परमात्मा कहते हैं मेरी दो प्रकृति है प्रथम प्रकृति कहते हैं भूमि आप वायु, अनल वाय पृथ्वी आपे जल अनल अग्नि तेज वायु और आकाश पांच भूत हो गई मनो बुद्धि वन और बुद्धि लिया और बुद्धि बुद्धि से समस्ती बुद्धि लिया और अहंकार अहंकार है हे अहंकार का कारण को अविद्या अव्यक्त को लिया में भिन्न प्रकृति ये भिन्न प्रकृति अष्ट था आठ प्रकार भिन्न ये प्रकृति प्रकृति शब्द का दो अर्थ होता है इसकी प्रकृति ऐसा है कहते इसका स्वभाव ये प्रकृति इसका इसका स्वरूप एक स्वभाव एक स्वरूप ये जो आठ प्रकार प्रकृति कही गई ये स्वभाव और उसका स्वरूप आगे कहेंगे ये आठ प्रकार प्रकृति पृथ्वी जल वायु आकाश है तो पांच भूत हो गई अरे मन लिया मन से मन का कारण अहंकार ले गया व्यष्टि अहंकार अरे भूत से महत्व तो समस्टि को ले लिया और अहंकार शब्द से अज्ञान लिया क्योंकि अज्ञान भी प्रकृति है आगे वो जो प्रकृति है वो अलग विलक्षण है श्लोक बोलो <coughs> भूमि मनो बुद्धि अहंकार अविद्या को अहंकार ले कहा अहंकार युक्त ही अविद्या है इसे ले जैसे भोजन में विष डाल दिया कहते विष है विष है विष पूरा पूरा विष नहीं विष से युक्त भोजन को विष कह दिया भोजन में विषय डाल नहीं खाओ हुआ विषय का है इसी प्रकार अहंकार युक्त विद्या को अहंकार शब्द से कहा अहंकार ही प्रवृत्ति का कारण है अपराय अपरेयमित स्त्यास अपरेयमित स्त्यास प्रकृति विधि में पराम जीव भूतांग महाबाहो जीव भूतांग महाबाहो ये दम धार्य जगत ये दम धार्य ते जगत अपरेयम संज्ञा प्रगति विधि में पराम जीव भूतांग महाबाहो ये दम धार्य जगत प्रथम पाद में कितने पद बताओ तीन चार पांच सात हुआ छह कोई नहीं बोलते कितने पांच पांच पदे अपरा यम इत तू अन्य कितने हो गए पांच होगी अपरा यम इत तू अन्यम अपरा यम ये अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति कौन चतुर्थ श्लोक में जो कहेगी अपरा यम इत तो अन्या मैं पराम प्रकृति भी थी अपरा प्रकृति से अन्य है प्रकृति है मेरी प्रकृति है जो कि परा प्रकृति कहूंगा उसको समझो अपरा प्रकृति कितने प्रकार है भेद कहा था अशिक अपरा प्रकृति कितने आष्ट था अपरा प्रकृति अभी अभी नहीं कहा प्रकृति कहेंगे अपरा प्रकृति पांच भूत मनोबुद्धि अहंकार का अहंकार समस्त बुद्धि और अभ्यतमाय को लिया इतस्त्या में पराम प्रकृति विधि परा प्रकृति कौन है जीव भूता महाबाह यह एकदम जगतधार्य थी जीव को परा प्रकृति कहेगी ये स्वरूप पहले तो स्वभाव धर्म है यह परमात्मा का स्वरूप है जीव स्वरूप इसको प्रकृति से कहा सारे जगत का इसे जीव में जगत का ब्रह्म होता है ब्रह्म जो होता है वो जैसे राज्य में सर्प का भ्रम होता है सर्प राज्य का परिणाम है विवर्त है परिणाम और विवर्त वेद है विवर्त तो होता है तात्विक अन्यथा भाव अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त कहते हैं राज्य में सर्प दिखी समय वास्तव राज्य सर्प नहीं होती है दुग्ध दही बन गया दुग्ध वास्तव दही बन जाता है वास्तव दही बन गया दही बनने के बाद उसे चा बनाओ क्यों दही बन गया राज्य के बाद सर्प भ्रम होने के बाद राज्य से सर्प भ्रम हो गया अब इस राज्य को लेकर बांध सकते हैं? सर्प हाँ। हो गया तो सर्प जी से भ्रम हुआ जाकर पकड़ के लाएंगे तो सर्प को लाएंगे राज्य को पकड़ते समय राज्य उस राज्य से, से बांध सकते हैं? क्योंकि सर्प हुआ ही नहीं सर्प है ही नहीं सर्प दिखा भ्रांति से कहीं तो दुग्ध दही बन जाने पर उसी दही से नहीं बन चावे नहीं बने खीर में नहीं बने दुग्ध बात तो दही हो गया तो दूध का परिणाम है दही रज्जू में सर्वपति है तो रज्जु का परिणाम है नहीं उसका विव्रत इसी प्रकार ये आप जो जगत को देखते हैं आप में जगत विव्रत है जगत रूप से विवर्त होता है जगत रूप और जो विवर्त विवर्त का अधिष्ठान आप में जगत का विवर्त विवर्त रूप जगत अधिष्ठान रूप उपादान आप है आप उपादान है जगत का रजु उपादान सर्प का केस उपादान उपादान दो प्रकार है एक परिणामी उपादान एक है विवर्त उपादान परिणामी उपादान दही दो, का परिणामी उपादान कौन है दूध और सर्प का परिणामी उपादान रज है सर्प का परिणामी उपादान कौन मालूम है रज्ज के अज्ञान रज्ज के अज्ञान सर्प के परिणामी उपादान है सर्प है परिणाम किसका रज्जु के अज्ञान का रज्जु के अज्ञान का परिणाम सर्प है सर्प का परिणाम हुआ किसका परिणाम अज्ञान के रज्जु के अज्ञान का तो परिणामी कौन होगा परिणामी रजोग्यान जिसका परिणाम है वो परिणामी होगा जिसका धन वही धनी धन जिसका वो धनी ज्ञान जिसका है वो ज्ञान ही और परिणाम जिसका है परिणामी सर्प किसका परिणाम है रजोग्यान ज्ञान क्या तो र, सर्प का परिणामी कौन होगा रजोग्यान ज्ञान परिणामी उपादान कौन हुआ रज सर्प का सर्प के परिणामी उपादान कारण रजू ज्ञान रज्ज के अज्ञान का परिणाम सर्प होता है जो रज्जु का अज्ञान है वो अज्ञान सर्प रूप से परिणत हो जाता है अज्ञान अज्ञान भी अनिर्वचनीय सर्प भी अनिर्वचनीय रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प विवर्त है किसका विवर्त रज्जु का विवर्त तो विवर्त उपादान कारण सर्प का कौन होगा रज्जु अरे सर्प किसका परिणाम है रज के अज्ञान से परिणाम से सर्प का परिणामी उपादान कौन है रज्जु का अज्ञान सर्प का एक परिणामी उपादान और एक विवर्त उपादान इसी प्रकार जगत का एक परिणामी उपादान है एक विवर्त उपादान कारण पहले सर्प का बता दो सर्प का विवर्त उपादान कौन है रज्जु वस्तु तो रज्जु अवश्य चैतन चैतन हो जाएगा और सर्प का परिणामी उपादान कौन है रजू का ज्ञान इसी पर सारे जगत का विवर्त उत्पादन कारण ब्रह्म है ब्रह्म का विवर्त है जगत अर्थात सात्विक ब्रह्म जगत नहीं बनता है ब्रह्म इसी के रहता है जगत दिखता है किंतु ब्रह्म का जो अज्ञान है जिसको कहते मूला विद्या माया प्रकृति अज्ञान कहते उसका परिणाम है जगत जगत जगत परिणाम किसका ब्रह्म के अज्ञान का तो जगत रूप जो कार्य प्रपंच है उसका परिणामी उपादान कारण कौन होगा अज्ञान होगा ब्रह्म का अज्ञान जगत का परिणामी उपादान कारण और जगत का विवर्त उपादान कारण कौन होगा ब्रह्म ब्रह्म किसके विवर्त उपादान कारण जगत का उपादान कारण कौन है ब्रह्म है माया है ब्रह्म का अज्ञान एक परिणामी उपाध उपादान एक विव्रत उपादान परिणामी उपादान कौन है जगत का और परिणामी उपादान कौन है जगत का परिणामी उपादान, उपादान।, उपादान। वही ग्ण? माया ब्रह्म का ज्ञान जो ब्रह्म का आज्ञान वही माया और जगत का परिणामी उपादान और जगत का विव्रत उपादान कौन होगा ब्रह्म है ये समझे ना यहाँ जो जीव है जीव भूताम जो प्रकृति कहेगी ब्रह्म से अभिनय जगत रूप विवर्तक का अधिष्ठान है विवरतोपादन कारण होने से ये काम मेरा आत्मभूता इसलिए जीव भूताम हा भाब ये एकदम धारित जगत जीव रूप जो है परमात्मा के आत्मस्वरूप जीव से अभिन ये हो गया क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये हो गया कि प्रकृति जिसका अर्थ स्वरूप प्रकृति का एक अर्थ स्वभाव और एक कहता स्वरूप स्वभाव रूप प्रकृति परा अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति कितने प्रकार हो गया आठ प्रकार पांचभूतों में और मनोभूति अहंकार लिया अहंकार से कारण को अज्ञान को लेना और परा प्रकृति हो गया जीव भूत है जो परमात्मा के स्वरूप है श्लोक बोलो अपर संज्ञान प्रकृति जी बूता महाबा दाम जगत ये जो परा प्रकृति है जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है सृष्टि करने के बाद परमात्मा से प्रविष्ट हो जाते हैं तत्सृष्टि तदेव अनुप्रविश्यत अन्य जीवन नाम रूपे व्याह करवाणी जीव रूप से प्रविष्ट है पर उस धारण करते वही जीव प्रविष्ट होकर के यहाँ परा प्रकृत्या इधम जगत धार्य अंतर प्रविष्ट होकर के परमात्मा स्वयं जीव रूप से प्रविष्ट होकर के जगत का धारण करते ये हो गया परा प्रकृति ोनी भूतानीतोनी भूता सर्वाणपारय सर्वाण्युप अहं कृत्न जगत अहंकृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्था प्रभव प्रलयस्था एक भूताुपय सर्वानि एते जगत प्रलय सर्वाणी भूतानीतोनी दोने योनी भूता परा और अपरा अकृति परा प्रकृति, दोना। परा प्रकृति क्षेत्र अपरा प्रकृति क्षेत्र त्रयोदश अध्या में कहेंगे इद शरीर कौंत्य क्षेत्रमी विदीयते अक्षर को जानने वाला जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ त्रयोदश अध्याय में कहेंगे यहां जो अपरापरा दो प्रकृति कही गई उसी को ही त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कर कहेंगे क्षेत्रज्ञ हो गया सर्व को जानने वाला आप सर्व को जानते हो क्या या सर्व सर् जानने वाला क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ हो गया पराप्रकृति और क्षेत्र हो गया अपराप्रकृति क्षेत्र में केवल सही थोड़ा सारे नहीं महाभूता निहंकार बुद्धि अभ्यक्ति में भी कहकर वहां बताएंगे सारे अभिमाया अभिद्या उसके कार्य सो उसको कहेंगे अपरा प्रकृति वो क्षेत्र शब्द सिखायेगी ये दोनों है कारण सारे जगत का भूत का और ये दोनों के द्वारा परमात्मा कहते अहं मेरी प्रकृति से जगत बनने से मैं ही कृष्णश जगत प्रभाव प्रवृत्त था कृष्ण से कृष्ण का क्या अर्थ है संपूर्ण जगत के प्रभाव उत्पत्ति कारण अप्रलय भी मेरे से उत्पत्ति और मे भी प्रलय होता है वही अपरमात्मा वही सर्वज्ञ है श्लोक बोलोनी <laughs> भूता सर्वाणी धारय हम कृष्णस जगत प्रभव प्रलयस्थ था सारे जगत का कारण दो प्रकृति के द्वारा परमात्मा होगी और परमात्मा के कोई कारण होगा क्या एक कहते आगे मत्तः पर तरंग नान्यत मत पर तरंग नान्यत किंचित अस्थ धनजय मयिव प्रोत मयि सर्विदं प्रोक्त सूत्रे मणिगण इव सूत्रे मणिगण इव मत् परतर न्यचिदस्थय मयि सर्विदं प्रोक्त सूत्रे मणिगणा इव भगवान कते मत्व अनत परतरम किंचे नास्ति और मेरे से बढ़कर के कोई अतिक मेरे कारण या कुछ बड़ कुछ नहीं है धनंजय तो कहे सर्वमिदम जगत मई प्रोत्तम सूत्र मणिगुणाई वो सारे जगत को धारण करने वाले कौन है परमात्मा ये सूत्र माला बनाते तो अंदर धागा सूत्र है अंदर सूत्र है सूत्र टूट जाए तो माला रहेगी फूल बिख जाएगी इसे सारा जगत उदाहरण करने वाले परमात्मा है मई परमात्मा में इधम सर्वम प्रोत्तम गुथे गई ये सब गुथे गये अनुगत ग्रथे ग्रतक गुथे गयी सूत्रे मणि मणिगणाए सूत्र में जैसे मणि के समूह बहुत मणि को बांधते सूत्र में प्रो जाती है मणि इसी प्रकार यह सब कुछ जगत मेरे में आश्रित है परमात्मा अधिष्ठान है हे अधिष्ठाने सब कुछ आसित्लो को बोलो नस्ती धन मई सर्विदम प्रोकम सूत्रे मणिगणाइव परमात्मा में सारे जगत है गुथे गये तो किस रूप से परमात्मा है जो माला हम देखते सूत्र दिखता है सूत्र अंदर दिखता है धागा दिखते देखो दिखता है ऐसे करेंगे दिखेगा अंदर सूत्र है तो ऐसे करेंगे तो दिखेगा परमात्मा सब गुथे गए तो सब में परमात्मा दिखना चाहिए ना अंदर परमात्मा सूत्र में मह ऊपर तो से नहीं दिखता है थोड़ा देखेंगे तो सूत्र दिखता है दिखता है ना तो परमात्मा में मैं सब कुछ गुथे गए तो परमात्मा को तो कहा दिखाना है कहां दिखाना बोलो सर्व ये पुष्प गुथे मणि गुथे सूत्र में और सूत्र को देखने के लिए उसे मणि के अंदर दिखता है पुष्प के अंदर दिखता है तो परमात्मा जहा सब कुछ गुथे किसके द्वारा परमात्मा के द्वारा परमात्मा के द्वारा क्या गुथा गया सारे जगत सारे जगत यदि परमात्मा के द्वारा गुथे गए तो परमात्मा को कहाँ देखना सबका अंदर बाहर नहीं देखना सारे जगत यदि परमात्मा से गुथेगे तो परमात्मा किसके अंदर रहेगा के अंदर सारे जगत सब के अंदर सारे जगत का तो कोई एक पदार्थ नहीं सारे पदार्थ गुथे गए जैसे माला गुथे गए पुष्प के, के द्वारा सूत्र मणिगणा मणि समूह सोना के हो चांदी के हो क्या क्या वो बनाते हैं मणि के द्वारा बनाते हैं इधर सूत्र के द्वारा गुथे जाते हैं तो यहां पुष्प अलग अलग पुष्प सब एक सूत्र से गुथे गए न नहीं सूत्र की पुष्पों का करेंगे तो यहां सूत्र दिखेगा दिखता है इसी प्रकार परमात्मा को कहा बोलो सर्वत्र किस प्रकार परमात्मा सर्वत्र है यहाँ तो सूत्र क्या है जिसको मालूम नहीं इसको दिखा देंगे ये सूत्र है तो यहां भी मिलेगा सूत्र पहचान लेगा अभी परमात्मा किस रूप कहा है कहते आ रसोहम सुकौतेय रसोहम सुसुकतेय प्रभास्म शशि सूर्यो प्रभासमी शशि सूर्ययो प्रणव सर्वेदेश प्रणव सर्वेदेश शब्द के पौरुषंशु शब्द रसो हम कौंते प्रभासमी शशि सूर्यो रसो हम हम रसो हमसु रसोहम्सु कौंतेय रसोहसु कौंते प्रभासमे शशि सूर्यो प्रभासमी शशि सूर्य प्रणव सर्वेदेश शब्द खे पौरुषु रसो अहम असु अफसु अहम रस अफसु जाले में मैं रस हूं जाले में मैं रस का क्या अर्थ परमात्मा रस से परिणत होकर के है जिसमें जल आश्रित है जलाश्रित रस में परमात्मा किस रूप से है रस से परमात्मा का परिणाम होगा माया से मातव परिणाम विवर्त है रसरूप से माया से माया से रसाकार परिणत परमात्मा माया से कहेंगे तो विवर्त रस है परमात्मा के विवर्त उस रसाकार परिणत में परमात्मा में जल आसीत है जल का जो मूल का रस मात्रा उसमें जल आसीत जल स्थित है वहां परमात्मा किस रूप से दिखेंगे रस रूप से रस परमात्मा का विवर्त है माया से रस रूप से पढ़ने तो परमात्मा में जल आशित है तो भगवान कहते मैं जल में रस जा, रूप से हूं परमात्मा जल में किस रूप से है हाँ हम कहेंगे परमात्मा को चतुर्भुज रूप से दिखाना चाहेंगे सर्वत्र अक जटातिश्व जटा धारण करने वाले दिखना चाहेंगे परमात्मा कहते मैं सर्वत्र व्याप्त हूं मया ततम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त रूप से व्याप्त हो और जब देखना चाहते हो तो अभ्यक्त हो इंदिरा गम्य नहीं है इंद्र से दिखेगा नहीं इसलिए उनको देखने के लिए कहेंगे मेरे जो माया से परिणाम हुआ मेरा जो रूप है उसी रूप से देखो परमात्मा को जल में देखना किस रूप से है से परमात्मा रस रूप से विवर्ता अथवा माया से परिणत है इसी प्रकार सर्वत्र जिस जिस रूप से परमात्मा कहेंगे मैं चंद्र सूर्य में प्रभा रूप से हूं सौ में प्रणव रूप से हूं और आकाश में शब्द रूप से हूं मनुष्य में पौष रूप में हूं जिस जिस रूप से कहेंगे समझना परमात्मा वहां इस रूप से तथित है उसमें सब आश्रित है प्रथम पर्याय प्रथम पर्याय समझ लो परमात्मा जल में किस रूप से है रस रूप परमात्मा में जल आश्रित है जल में परमात्मा आश्रित है अफसु रस जल में मेरा रस हूं अतः जल के ऊपर परमात्मा है जल में रस से परमात्मा है जिस रस में जल गुता गया ऐसे माला में किस रूप से सूत्र है माला के अंदर सूत्र है जल के अंदर जो रस है वो रस परमात्मा स्वरूप है जिस रस में जल आसीते गुथा गया परमात्मा से जगत गुथा गया, जगत गुथा गया ग्रसित आसीता किस में परमात्मा में तो परमात्मा वहां किस रूप से है रूप से तो रस जल में आसीता है या जल रस में आसीता? यहाँ जल रसो में आसीता, है क्योंकि रस यहाँ परमात्मा है परमात्मा रसाकार से परिणत हो गये माया से उसमें जल आश्रित है तो परमात्मा को देखना है तो जल में रस रूप से परमात्मा देखो रसो आम आप कम दे और शशि सूर्य प्रभा असमी चंद्र सूर्य में परमात्मा परमात्मा किस रूप से है प्रभा प्रकाश रूप परमात्मा में चंद्र सूर्य आश्रित है प्रभा के द्वारा चंद्र सूर्य गुते गये तो गुथे गया तो उसके अंदर परमात्मा किस रूप से प्रभार रूप से ही परमात्मा ही प्रभार रूप से थी तो उसमें चंद्र सूर्य है और सर्व वेद से प्रणव परमात्मा कहते हैं सारे वेद में प्रणव अर्थात तो परमात्मा किस रूप से है प्रणव रूप से कहा है संपूर्ण वेद में तो सारे वेद में परमात्मा को ढूंढो परमात्मा कैसे मिलेगी प्रणव रूप में अभी प्रणव वेद में है वेद प्रणव में है आशित वेद प्रणब वे में आश्रित है क्योंकि परम प्रणब स्वयं परमात्मा परमात्मा वेद में आश्रित नहीं परमात्मा वेद ही। में वेद आश्रित है गुथे गए वेद संपूर्ण गुथा गये किसमें परमात्मा में जल सौ ग्रथित किसमें रसर से सूर्य चंद्र आश्रित है किसमें प्रभा क्या चीज है परमात्मा ही है परमात्मा ही प्रभा का आसत है वहाँ प्रभा का वास्तव स्वरूप क्या है परमात्मा ही प्रभा रूप से थी तब उसमें गुथेगी चंद्र सूर्य नक्षत्र है सब और शब्द के आकाश में परमात्मा किस रूप से शब्द तन जैसे जल का रस तन मात्रा कारण आकाश का कारण इस प्रकार शब्द तन्मात्रा पहले परमात्मा माया से शब्द तन्मात्र रूप से रहने पर उसमें आकाश आश्रित है और नृषु पौरुषम पुरुष स का भाव मनुष्य में परुष पुरुषत्व रूप से स्थित है परमात्मा श्लोक बोलो पुण्यो गंध पृथिव्या जीवनं तेजस्ास्सु जीवन तपस्ास् तपस्वी पृथ्व्या पुण्योगंध विवाहसो तेजस्चास्मि सर्वभूतेषु जीवन तपस्वीषु तपः मैं किस किस रूप से हूं पृथ्व्याण्युण्यगंध का तो सुगंध गंध स्वभाव तो सुगंध और यदि दुर्गंध होता है अपुण्य होता है अधर्म पाप के कारण तो परमात्मा पृथ्वी में किस रूप से है सुगंध रूप परमात्मा सुगंध रूप से परिणत तो हो करके पृथ्वी का आश्रय हो जाते हैं गंध तन्मात्रा में पृथ्वी आश्रित है पहले परमात्मा का परिणाम माया आश्रय माया से परिणाम क्या था विवर्त है वास्तव नहीं वास्तव परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे परिणाम अवास्तव अन्य रूप से दिखता है तो कल्पित रूप से होता है विवर्त तो परमात्मा विवर्त हो जाएगा गंध तन्मात्रा उसमें पृथ्वी आसीत आश्र गुती गई है किसमें गुती गई गंध रूप से परमात्मा हम किस रूप से है गंध सुगंध रूप से ही अभी बताया गंध स्वभाव शुद्ध पवित्र होता है जो दुर्गंध होता है अपने पाप के कारण बताया था सुगंध स्वभावत ही अधर्म पाप के कारण दुर्गंध होता है विभावसो सो तेज विभाव सो अग्नि में, में तेज रूप से चित चंद्र सूर्य आ गये अग्नि में तेज रूप सर्वभूत में जीवन रूप से परमात्मा है परमात्मा किस रूप से जीवन चला गया कहे मर गया परमात्मा चले गई परमात्मा जीवन रूप से है उसमें सारे भूत गुते गये और तपस्व में परमात्मा है तपस्वी में परमात्मा किस रूप से है तपर उसे परमात्मा तप में तपस्व आसित है ऐसे तो तपस्वी की पूजा करते हैं तो किसकी पूजा होती है पूजा ज्ञानी की पूजा तो ज्ञान की पूजा तपस्वी की पूजा तो तपा की पूजा और तप कौन है परमात्मा ही तपर उ तपस्व बोलो बीज मंसूता विधि तेजस बुद्धिर्बुद्धिमतास्ेजस्तेजस्वी सर्वभूताना माम बीजम विधि बीज कारण मूल कारण जिसे बीज से अंकुर होकर पेड़ बनता है सो के बीज रूप से मैं हूं सर्वत्र हम और बीज कैसे सनातनम नित्य चिरंतन अनादि काल से बीज रूप से हूं बुद्धिमता बुद्धि रश्मि वाले में परमात्मा किस रूप से है बुद्धि रूप परमात्मा बुद्धिमान आश्रित है तेजस्वी जो तेजस्वी है प्रगलभ है उनमें तेज रूप से परमात्मा है, तेज रूप पर परमात्मा में तेजस्वी लोग आश्रित है श्लोक बोलो बल बलवता चाहं कामराग विवर्जित धर्मा विध्दूतेषु कामस्रतर्शव भल हम भल मश्मी बलवान में मैं परमात्मा किस रूप से बल रूप से बल रूप परमात्मा में कौन आशित है बलवान जितने बलवान पुरुष आशित है बल में भल उनका वो भल क्या रूप है परमात्मा है परमात्मा का विवर्त तो बल बल में बलवान आशित है और बल कैसा है बलवान में परमात्मा बल है बल किसके शरीर में बल है बलवान है कि दूसरे को मारता पीटता हिंसा करता है तो परमात्मा इसी बल रूप से कहते काम राग विवर्जितम काम तृष्णा तृष्णा राग विषय में राग इसे रहित बल में हूं परमात्मा बल रूप से काम राग रहित बलम जो संसार में जो तृष्णा राग है वो पाप के कारण होता है परमात्मा उस रूप से नहीं संसार में जो राग तृष्णा के कारण राग के कारण ऐसा नहीं परमात्मा है देह करने के लिए है राग रहित काम तृष्णा रहित बलरूप से तीत जिसमें सब प्राणी आशित है बलवान शरीर में जो बल वो बल परमात्मा काम राग रहित काम है चा राग है तृष्णा काम है तृष्णा राग आशक्ति रही बलरूप से परमात्मा है सब बलवान सब बा, सुभाषित है धर्म अविरुद्ध काम भर भूत है स्वस्थ काम है इच्छा कौन सी इच्छा रूप से धर्म अविरुद्ध काम धर्म शास्त्र में भीत है जैसे उसे अविरुद्ध अविरुद्ध काम इच्छा क्या काम सदका का देह धारण करने के लिए भोजन की इच्छा होगी स्नान आदि करने का वो जो सामान्य धर्म अविरुद्ध तद विषय की इच्छा मैं हूँ परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में हूँ हूं सुबह जो निषिद्ध कर्म करने की इच्छा हूँ उस शुभ उस से परमात्मा नहीं धर्मा विरुद्ध काम धर्म से अविरुद्ध शास्त्र विहित तो धर्म से अविरुद्ध इच्छा रूप से मैं हूं जिसमें परमात्मा जिसमें सारे सब कुछ आश्रित है भूत सब आश्रित है उसके बिना भोजन आदि नहीं कर सकता है जलपान आदि नहीं कर सकता है भोजन आदि ईश्वर से परमात्मा है तो जो धर्म से अविरुद्ध काम हो वही परमात्मा है इच्छा तो है आवश्यक है किंतु धर्म से अविरुद्ध शास्त्र अविरुद्ध शास्त्र विरुद्ध इच्छा हो तो वो असुर हो गया परमात्मा नहीं है जहां शास्त्र विरुद्ध तृष्णा राग असत्य क्रोध से जुत हो गया वो असुर हो जाएगा हाँ स्लोगो बोला ये य सात्वाजसस्तामच ये न नहं तेषु ते मयि ये चै सात्विका भाभा सत्वगुण संपन्न पदार्थ जितने राजसा रजोगुण संपन से संपन्न जितने और तामसाच जो तामसे भी तमगुण से तमगुण से जितने है सन मत्ते व जातान विधि मेरे से उत्पन्न समझ लो परमात्मा से सब उत्पन्न है माया से ही माया त्रिगुणात्मक है परमात्मा आश्रित है इसे माया के कार्य राजस्व तामस्व सात्व के जितने पदार्थ ये मेरे से ही माया के दर उत्पन्न माया से अस्था तो वास्तव वा नहीं किंतु माया से उत्पन्न तान बिद्धि न तो हम तेसु तेसु हम ना उनके अधीन में नहीं हूं मेरे अधीन में ते मई वो सब मेरे में आश्रित अधिष्ठाने में अध्यस्त पदार्थ रहता है आरोपित पदार्थ आरोपित तो पदार्थ अधिष्ठान के आश्रित अधिष्ठान आरोपित तो पदार्थ के आश्रित है राज्य में सर्प दिखता है रज्जू अधिष्ठान सर्प पार्द�� तो आरोपित अध्यस्थ है राज्य को हटा देंगे तो सर्प हट रहेगा हट जाएगा सर्प दिखेगा नहीं किंतु सर्प नहीं रहेगा तो राज्य रहेगी ऐसा कौन कब समय होगा जब सर्प नहीं रहे तो रज्जू रहे रज्जू का ज्ञान हो गया तो वहां सर्प रहेगा सर्प नहीं रहेगा तो रज्जु रहेगी तो सर पर रज्जू क्या अधिन हो गया है रज्जु सर्प क्या दिन सर्पर रज्जू के अधीन रज्जु के अधिनों में तो रज्जु है तो सर्प है रज्जू हटा दिया तो सर्प नहीं क्यों सर्प नहीं रहेगा तो, तो रज्जु <straff voice> so <needle> so, <that> <that> रहेगी सर्प के बिना रज्जू रह सकती इसलिए रज्जु सर्प का अधिना रज्जू सर्प के अधिन नहीं है सर्प का अधिन हो तो सर्प के बिना रज्जू नहीं रहना चाहिए सर्प के बिना रज्जू रह सकती है डर होता है बोलने के लिए सर्प के सर्प नहीं रहने पर रज्जू रहेगी इसलिए रज्जु सर्प के अधिना नहीं है और राज्य के बिना सर्प रहेगा राज्य नहीं रहे तो सर्प इसल सर्प रज के अधिन नहीं यहाँ नहीं सर्प राज्य के अधीन है इसी पर यहाँ परमात्मा के अधीन सारे कुछ है किसी पदार्थ के अध्ययन परमात्मा नहीं न तो हम तेसू मैं उनके अधिन नहीं हूँ और ते मई वो मेरे में आद्य तारपित परमात्मा उसमें आश्रित नहीं होते हैं सब कुछ पदार्थ परमात्मा आसीते है मेरे अधिन बोला सारे पदार्थ में परमात्मा है विद्यमान है परमात्मा आश्रित नहीं होते हैं परमात्मा सारे पदार्थ आश्रित इसी प्रकार परमात्मा होने पर भी नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी और अपने सर्वभूत का आत्मस्वरूप जो अपरा पराप्रकृति आप ही पराप्रकृति हुई परमात्मा है होने पर भी जिसमें अध्यस्त पदार्थ सब अध्यस्त पदार्थ के दोष गुण का संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं।, नहीं होता है क्या नहीं होता है किसका अध्यक्ष पदार्थ के गुण दोष का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है संसार धर्म वर्जित परमात्मा परमात्मा संसार धर्म से रहित है उसे परमात्मा कहा है सर्वत्र होने पर भी जीव उसको जान नहीं पाते हैं देखो योजना क्या है अभी दिखाते भगवान कहते देखो सर्वत्र में होने पर भी मुझे नहीं जान पाते है ऊपर ऊपर देखते में जैसे माला के ऊपर पुष्पत है दिखता है इसके अंदर सूत्र है है सूत्र दिखता नहीं उपदेश करेंगे तो इसके अंदर सूत्र है थोड़ा प्रयत्न करने पर दिखेगा ऊपर से नहीं दिखता अगर नहीं ही सूत्र नहीं छोड़ दिया अब देखो है फिर इसे से कर दिया नहीं है सूत्र नहीं उसके है उसके अंदर है उसके अंदर है देखो देखना पड़ेगा थोड़े प्रयास करना पड़ेगा बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे इसे अंदर देखते रहेंगे कहाँ दिखता है सूत्र किंतु हे परमा सूत्र है इसमें जिस प्रकार इसके अंदर सूत्र है सूत्र में गुथी गई माला पुल स वो इसी प्रकार सारे पदार्थ जगत परमात्मा में गथित है आशित है तो परमात्मा सर्वत्र नहीं है ऐसा होने पर भी क्यों नहीं जान पाते दिखाते त्रिबेर गुणमये भावी रे भी सर्वमिधन जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः नाजा माभ्य मामे परयुणमेर्भव एक भावे ही होना चाहिए विसर्ग नहीं हुआ क्या पर में ए, ए भी ए ए पर उनसे विसर्ग नहीं होकर क्या रहा रो रहा।, रहा रे भी हो गया ए त्रिभीर यारे पे त्रिवीर क्या क्या रो ना नहीं त्रिभी विसर्ग नहीं हुआ ग पर में गुणमयर यहाँ भी विसर्ग नहीं हुआ क्या हुआ रो रहा परम क्या है भ किंतु किन्तु देखो त्रिभीर गुणमयीर भावीर आगे ये भी ये भी विसर्ग है परम क्या है पर रहेगा तो विसर्ग होगा भ रहेगा तो विसर्ग होगा अच्छेगा तो विसर्ग होगा नहीं होगा परम क्या क्या चाहिए विसर्ग होने के लिए यहाँ यदि बोलेंगे त्रिभीर गुणमयी रिभा विसर्ग बोलेंगे त्रिभेद त्रिभीर गुणमयी भावे ठीक होगा नहीं क्योंकि आगे इसलिए विसर्ग नहीं रहा है तीन गुणमय पदार्थ से ये भी जगत इधम सर्वम जगत मोहितम तीन प्रकार गुणमय पदार्थ सारे सात्विक राजस्व तामस सारे पदार्थ इदम सर्वम जगत मोहितम मोहग्रस्त भ्रांत है माँ मेभ्य परम अव्यव ना भी जानाती मैं इनसे पर हूं सारे पदार्थ त्रिगुणात्मिका है माया के कार्य होने के कारण सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक है परमात्मा त्रिगुणात्मा से विलक्षण है उससे पर ऊपर ऊपर सब देखते त्रिगुणात्मक पदार्थ देखकर उससे मोहित हो जाते हैं। उससे विलक्षण है पुष्प ऊपर है पुष्प से विलक्षण अंदर सूत्र है बाहर दिखता पुष्प सूत्र ढूंढो इधर देखा अरे सूत्र देखो इधर देखा सूत्र ढूंढो इधर देखा सूत्र ढूंढो इधर देखा यहां इस पुष्प देखो सूत्र ये सूत्र ये सूत्र है क्या तो ये सूत्र है ये सूत्र है तो ये सूत्र है ऊपर ऊपर देखते हे वहां सूत्र है या नहीं एक स्थान देखो यहां सूत्र है या नहीं देखने से इसी गे मिलेगा इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है ये गुणमय पदार्थ त्रिगुणात्मक पदार्थ से मोहित तो होकर के एव्य परम अभ्यम न अभिजानती इनसे विलक्षण अविनाशी तत्व तो इसको नहीं जानता है कौन नहीं जानता है सब सब सब, सब जगत श्लोक बोलो मेन से भिन्न हो विलक्षण हो ये जीव नहीं जानते राग द्वेश मोह से युक्त होकर के यही बाह्य पदार्थो को देखते हैं दैवी हेषा गुण मई मम माया दुर त्य मा वै प्रपद्य माया माया, थे थे माया, ममत, माया दैवी माया गुणमयी दुरत्यय ये माम एव प्रपद्यन्ते प्रपद्यंते ते तरंती ये जो माया है दैवी देव से यमिति दैवी परमात्मा की माया है मेरी माया मेरी स्वरूप है मेरे से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं है मेरे स्वरूप मई तो माया किसकी मम माया और माया कैसे है गुण मई कितने गुण है तीन गुण वाली माया है एक शुक्ल एक लाल एक काला तीन सूत्र से रसी बनाए बनाए रसी है बनेगा जहां भी देखो तीन सूत्र मिलेगा मिलेगा कहीं भी देखो कितने से बना गया ऊपर नीचे ऊपर नीचे कहीं ऊपर शुक्ल दिखे तो लाल कहीं दिखा काला कहीं दिखेगा सर्वतः लाल ऊपर नहीं देखेगा क्योंकि तीनों है कोई भी कोई चीज़ hmm. किन्तु तो जहां देखो तीनों है ये माया गुणमय है परमात्मा की और दूर तया दुख के न अत्यवश्य इसको पार करना बहुत प्रयत्न करके बड़े दुख से पार होना होता है किंतु तो पार करने के सरल उपाय ये मामेव प्रपथ्यंते माया में तरंती ये मामेव प्रपध्यंत मेरा ही भजन करते भजन करके खाली भजन करके छोड़ दिया नहीं भजन कब तक करना है साक्षात्कार होने तक तो। जैसे जिसने भोजन कर लिया भोजन कर लिया मतलब इतने टुकड़ा रोटी इतने टुकड़ा खा लिया एक आधा बिस्कुट खा लिया भोजन कर लिया होगा भोजन करते के तृप्त तो हो गया आगे देने पर भी नहीं लेगा क्या हाँ भोजन कर लिया आगे कह तोड़ा क्या नहीं खा लिया और नहीं खा सकते तृप्त तो हो गया इसी प्रकार भजन करते करते भक्ति करते करते परमात्मा साक्षात्कार हो गया तो पुण्य है पुण्यता जब तक तो साक्षात्कार नहीं हुआ तब तो तक तो भक्ति में पुण्यता नहीं भजन नहीं इसे मा मेरे वो ये कहते भजन करते हैं तो साक्षात्कार करते तब तक हम माया को पार करेंगे साक्षात्कार नहीं करके खाली दिन में इतने मेला जब कर देंगे माम भक्त हो गयी हम इतने पूजा कर लेंगे दिन सारा जीवन अवेश में चला गया भक्त है ऐसा नहीं साक्षात्कार करने तक भजन करे तब माया को पार कर लेंगे कोई कोई आचार्य भगवत पाद के ऊपर दोषारोप करते हैं ये मायावादी कहते माया कहते ये माया, माया भगवान शंकराचार्य कहते परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते माया नहीं कहते है दोष कहते भगवान जगत गुरु शंकराचार्य के नाम लेकर के कहते मायावादी माया मानते माया और कोई कोई कह तो हमारे मत में हमें माया भी नहीं मानती माया नहीं मानकर कहीं से जगत बात तो हो जाएगा जगत में माया नहीं मानेगी तो अब ब्रह्मा ना निष्क्रिय निर्गुण असंग माया नहीं मानेगी तो जगत का कारण कैसे होगा भागवत में श्लोक आया देखो माया को मानना माया का अर्थ चिंतन करना ये पाप नहीं है माया मरण तो मुस्य ईश्वर से अनुमोदत श्रृणतः श्रद्धे अन्यम माया आत्मा नमोति द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय ईश्वर कहता है ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं ब्रह्म नारद संवाद माया वर्णय तो अमुष्य ईश्वर वो ईश्वर की जो माया है उसको जो वर्णन करता है और अनुमोदत जो अनुमोदन करता है समर्थन करता है ईश्वर की माया को जो कथन करता है और जो अनुमोदन करता है और सुनत श्रद्धा नित्यम पूर्वक नित्य जो सुनता है माया के विषय में सुनत श्रद्धा आत्मा माया न मुह्यती वो माया से मुग्ध नहीं होगा मोह को प्राप्त नहीं करेगा माया को समझे माया के ऊपर कथन करना माया का अनुमोदन करना माया ऐसा है और श्रद्धा से उसको सुनता है तो आत्मा उसके माया से मुग्ध नहीं होता मोह को प्राप्त नहीं करता है माया को समझे माया सदरूप है या असत है सत होता तो उसका बाधा नहीं होना चाहिए तुच्छ वंध्या पुत्र सच विचान जी से तुच्छ नहीं असत होगा तो उसका कार्य नहीं होगा और उभय भी नहीं होगा उसको कहते अनिर्वचनीय ब्रह्म से भिन्न है न नहीं माया भिन्न नहीं और अभिन्न भी नहीं है उभय भी नहीं है भिन्न ना अभिन्न नहीं उभय भी नहीं कोई पता से नहीं भिन्न भी हो और अभिन्न भी हो इसलिए भिन्न नहीं अभिन्न नहीं वह नहीं वो अनिर्वचन है माया है ये माया का चिंतन करने पर अनुमोदन करे श्रद्धा से सुनने पर माया से मुक्त नहीं होगा और माया को खंडन करना माया कोई मायावती करके दोष देते माया भगवान कहते मायांतु प्रकृति में विद्य मायनंतु मही शर्म माया प्रकृति समझना चाहिए यहां भी माया भगवान कहते तो आचार्य भगवतपाद मायावादी है भगवान श्री कृष्ण मायावादी नहीं शुद्धि में माया नहीं है श्रुति में माया भगवान भी कहते हैं आचार्य भगवतपाद ने माया को कहा तो माया को कर कथन करना अनुमोदन करना सुनना श्रद्धा से मानने से माया से मोहित नहीं होता है बोल स्लोक दैवी ऐसा दैवी ये ऐसा यदि माया आपको भजन करने पर आपको जानने पर पार कर लेते हैं। सब लोग को क्यों आपका भजन करे आपको साक्षात्कार नहीं करते इधर उधर क्यों भटकते तो भगवान कहते हैं न मं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्य नाधमापहृत आसुरं भाव मूढ़ नाधमा दुष्कृति न मद्यंते आश्रम भाव माया माए अपत ज्ञान सब नराधमा नानम अधम नाधम मनुष्य में सौसे अधम निकृष्ट नीच कौन है दुष्कृति न पापकारी बहुत पापों जिनका है भगवान का नाम तक नहीं लेंगे भगवान भजन क्या कहेंगे भक्ति करना क्या भक्ति भजन में क्या मिलता है और कुछ नहीं क्यों ऐसे करते है आश्रम भावमाश्रिता आशुर असुर के भाव आश्रम असुर आश्र क्या खाओ पिओ परस अपहरण करो यही सब कुछ करो ही सब कुछ ये असुर अशुर आश्र भावम आश्रिता ऐसा क्यों करते है भाव माया अपहृत ज्ञान अपहृतम ज्ञान उनका विवेक खींचा गया अपहरण कर ले गया माया अज्ञान नाव ज्ञानम तेना मुहती जनता अज्ञान से ढक गया उनका विवेक के विज्ञान क्यों इसे विवेक के विज्ञान उनको अज्ञान से ढक देता माया अपहरण कर देती तापी पापी है दुष्कृत न राधना अमूढ़ा मोहग्रस्त भ्रांत अत्यधिक भ्रांति होने के कारण किसकी बात नहीं सुनेगी राज्य में सर्वपति के सर्प सर्प चलाकर भागा उसको बुलाते देखो देखो यार सरपने आओ आओ भागा नहीं सरपन हम नहीं जाएंगे कोई कोई से बहुत डर करके भाग रोएंगे बच्चे भी बड़े लोग भी नहीं जाएंगे सरपा कहां पर वो समझाते माता पिता बुलाते आओ हम दिखाते है, नहीं ये वो तो रोता है किसी है तो रोएगा ऐसे कोई कोई होते हैं बिल्कुल नहीं मानो रोएंगे तो, गा, कोई गायक को दर्शन करने के लिए बुला जाते हैं गौशाला में देसी गाय आओ प्रणाम करो कोई कोई छोटे बच्चे जाकर के तो उसको हाथ मारते ही कोई के बड़े नहीं मारे के मारेगे मर्जी मारेंगे नहीं जाएंगे आओ आओ जितने कहें नहीं मारेंगे माता पिता के आओ नहीं को हम हाथ कुछ नहीं होगा नए हमको मारेगा उनको मारेगी बहुत बड़े उसके बच्चे भी जाकर स्पर्श करता है किन्तु वो नहीं जाती मां माता डरती है उसके बच्चे जाकर के बच्चे बोला पड़े खुश होकर जाकर उसको कोई भय नहीं जाकर केन्तु उसके माता को लेगा नहीं वो दूर से दूर से भागती जितने कहे आओ हम ऐसे साथ में नहीं जाओ दूर से भागते हैं। तो ऐसे कोई क्यों होता है दूर से भागते हैं दूर से डरते हैं ये मूढ़ा पापी लोग कौन से नराधम वो आश्रय भाव आश्रित होकर के भजन क्या कर उधर तो सुनना देखना नहीं चाहिए पास में जाना ही नहीं सुनना नहीं ये पाप के कारण अपने को बुद्धिमान मान करके जो भगवान के भजन नहीं करके बाहर होता है वो आश्रय भाव में आश्रित है व्यर्थ है जीवन पशु पक्षी के जैसे आसुर के जैसे खाओ पियो बड़े समझदार कहते हैं कि हम भोग करना जानते हैं ये पुराने क्या परम्परा कहते क्या इंग्लिश में कहते तो कुछ कहते हैं। <laughs> पुरानी परम्परा वाले मूड है न उनको मालूम नहीं यही पीछे वही गीता पढ़ो वही गंगा स्नान करो वही जप करो क्या मिलता है उसमें देखो हम कितने हाँ विदेश के दस लाख खर्च करके आए <laughs> तुम यहाँ घर में वही खाते हो वही खा दो हम होटल पांच दस हजार खा करके आए पांच दस हजार में भोजन क्या तुम घर में वही चाहिए यही खा दो अब क्या खाया हाँ कुछ कहे नहीं नहीं मैगी क्या क्या कुछ क्या कहेगी क्या, क्या, क्या? क्या नाम है मैगी केकी ऐसे कुछ नाम है ना उल्टे पाल शब्द बोलो ओ बड़ा मैगी कह दिया और क्या क्या शब्द जैसे नाम कुछ अलग उल्टा पाल कर दिया बस और आप जो खाओगे क्या वही रोटी वही सब्जी वही दाल है रोटी दाल रोटी दाल रोटी सब्जी ये सब्जी ये कोई खाद्य है और खाद्य तो है कैसे कह करके ये सब हो पाप्य के कारण पाप्य के कारण अशात्र मत अशात्र मृक्षों का अनुकरण जो मृक्षों का असात्र का अनुकरण करते है ना ये अपने स्वभाव के कारण पाप्य के कारण आश्रय भाव उनसे अश्रु का अनुकरण करेंगे जो चोरी करने वाला उसको कैसे गुरु चाहिए बताओ अच्छा चोरी सिखाने वाला डाकू डालने वाला वो नाचने वाला तो गुरु किसको मानेगा अच्छा नाचे जाने सिखाने वाला संगीत वाला संगीत वारा क्यों जाएगा जो अध्यात्म मार्ग में उसका अध्यात्म गुरु चाहिए जो आश्रय भाव में स्थित है बड़े आश्रु को आएगा उसको अपने गुरु मानेंगे उसके पीछे चलेंगे ये दुष्कृति पापीलो का मूड है नराधम अज्ञान उनका विवेक ज्ञान अज्ञान से ढक गया तो भजन नहीं करते हैं इसलो बोलो ये तो नर धमा हो गई बाकी नरमेश उत्तम उनको क्या कहेंगे नरोत्तम नरमेश वो कैसे पुण्य कर्म करने वाले पुण्य कर्म करने चतुर पुण्यकर्म कर्मा मां चतुर्धा भजंते मन सुतिनोर्जुन जिज्ञासुर जिज्ञासुर्थ ज्ञानी चरतर्षव सुकृत न जनाहा चतुर्विदा माम भजन ते ये अर्जुन शुक्रते पुण्य कर्म करना जिनका पहले बहुत पुण्य कर्म है वही लोग का भजन कर सकते हैं वही लोग शास्त्रीय मार्ग में श्रद्धा करते है सनमार्ग में वही चलते हैं बहुत पहले का पाप होने पर सनमार्ग में नहीं चल पाएंगे सनमार्ग में जो चलना चाहता है शास्त्रीय मार्ग अच्छा लगता है मंदिरों में जाना सत्संग में जाना साथ-साथ सात चिंतन करना उसको अच्छा लगता है स्वभाव से क्यों लगता है वो नहीं जानता है किसको अच्छा नहीं लगता है अन्य कोई तो कोई बोलेगा कुछ उल्टे पाल बोलेगा तो उसको सुनते बड़े खुश होकर के और यहां ये श्लोक सुनना पसंद नहीं करते किंतु बहुत लोग ऐसा है स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं किन्तु कोई बोलता है संस्कृत में श्लोक बोलता है स्तोत्र बोलता है कितने लोग देखा कि बड़े खुश होकर सुनना चाहते हैं बोल नहीं पाते कोई के शिव ताण्डव कंठस्थ कर कर रही थी मंदिर में जाकर बैठ कर, कर लोग आकर सुनते कहा कोई बच्चा बोलता शिव तांडव भूलता तो सुनने पर प्रसन्न हो, हो जाते हैं महिमना बोलते हैं मिलकर पाठ करते हैं बहुत लोग खुश हो जाते हैं ऐसे कोई श्लोक बोलता है अच्छा लगता है बहुत लोग अच्छा लगता है कुछ पापी होते हैं तो उनको लगता है क्या इसमें रखा गया उल्टा पल्ट कुछ बोलना नाच करना जो नाचना नाच कूदना करते हैं ना उनका ऐसे कुछ वो कुछ नहीं है अच्छा नहीं केवल मन में लग, मन से लगते हैं कि हम बड़े ऊपर विदेश के ढंग से कोई बोला उसे खुश होकर नाचते हैं उसे कुछ मिले नहीं मिले विदेश के अनुकरण करके उसे बड़े अपने हम बड़े हम विदेश जैसे लगते हैं विदेश जैसे विश्व बना दिया विदेश जैसे नाचने कूदने के आए तो समझने लोग ये बड़े विदेश से आए हैं बस नहीं तो बहुत लोग नहीं समझने पर भी संस्कृत ये विदेश में कोई गए थे कल्याण में निकला था कोई स्थल में वहां के बच्चे कहते आप दोनों में बात कीजिए हम सुनेंगे क्यों बोले हमको संस्कृत सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोनों में से एक संस्कृत जानता थे कि नहीं जानते थे तो कैसे कहेंगे बोली नहीं तो कहे आप थोड़ा संस्कृतें कुछ बोली सुनते है और देखा जाता है कहीं कहीं संस्कृत में भाषण देते हैं, हम कभी देखे यहां भी पहले बार हमें संस्कृत बोलता था फिर कहे संस्कृत बोलते सब सब लोग को नहीं समझ पाए किंतु अनुभव है बहुत एकाग्र को सुनते संस्कृत में जो बोलेंगे सब देखकर सुनते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कहीं कहीं संस्कृत बोलने के बाद फिर का। तो स्वामी काशी जी के का वहां पहले साल संस्कृत में बोला था द्वितीय बार गया हमको बताया नहीं आप हिन्दी में बोलिए सब लोग तो हिंदी में बोला तो कुछ लाके के आकर बाद में बताएं बोल हम तो सोचते थे आप संस्कृत में बोलेंगे हिंदी में क्यों बोले फिर क्या काल बोलूंगा दूसरे दिन फिर संस्कृत बोलने के क्या तो मना की मंच संचालन तो भी पांच मिनट में संस्कृत बोला तो संस्कृत बोलने पर लोग एकाग्र हो सुनते हैं बड़े प्रसन्न होकर के खुश होते है पूरा नहीं समझने पर भी अच्छा लगता है उल्टा पाल हिन्दी बोलते है उसको सुनने का अभिषे कहते संस्कृत सुनने से हमको अच्छा लगता है भले ही नहीं समझे अनुभव है किसका किसका अनुभव है है आप देखो अनुभव बहुत का अनुभव है इसी में ऐसा है तो जब पापी लोग तो छोड़ो पुण्य करने वाले चार प्रकार भजन करते जना चुखते ना एक तार तो दुखी है दुख रहने, रहने पर भजन करते वर्षा होने पर सब व्रजवासी ने इंद्र वर्षा करने पर व्रजवासी ने भगवान का भजन किया और द्रौपदी का तो मालूमी भगवान का भजन किया गजेंद्र भी है दुखा हुआ तो मगर पकड़ा भगवान से स्तुति की गजेंद्र मुखिया आता है और जिज्ञासु मुसुकुंद जनक है सत जिज्ञास अर्थात में कौन है सुग्रीव है विभीषण है उपमनव ये सब ध्रुव है ये अर्थात ही ज्ञानी चार ही भक्त में ये सब तो भजन करने वाले भक्त है ज्ञानी का नाम है ज्ञानी भी भक्त है या नहीं है को डरा ज्ञान के नाम कहें तो भक्ति नष्ट हो जाएगी भगवान कहते चार विभा में ज्ञानी भक्त है रागे ज्ञानी भक्त के लिए कहेंगे ज्ञानी भक्त है या नहीं क्या कहते हो ज्ञानी का एग्जाम्पल ज्ञान अभी बताएंगे ज्ञानी को आत्मा साक्षात्कार होने के बाद नहीं आत्मा साक्षात्कार होने के बाद नहीं आत्मा साक्षात्कार के लिए शास्त्रों से समझ लिया अभी जो वजन करता है वो भी ज्ञानी है ज्ञान होने के बाद साक्षात्कार हो गया तो भी भजन करेंगे जगतगुरु भी है सब बहुत ही है ब्यारजी भी है हाँ ठीक है, हा, है प्रहलाद भी थे और बाकी ज्ञान मार्ग में चलने वाले शास्त्र ज्ञान हो गया तो ज्ञानी सबड़ मनन हो गया अगर निधि शासन करता है उसको भी ज्ञानी शब्द से कहते हैं और साक्षात्कार हो गया तो भजन नहीं करेंगे साक्षात्कार से क्या भजन करेगा श्रीकृष्ण का है देव जी का किसका भजन करेगा देखो तो, ज्ञानी तो तो जब ज्ञान हो जाता है वो साकार में हु मानता है साकार का भजन करता है शुद्ध निराकार अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करेगा तो भगवान का बहुत होगा भगवान का वास्तव बहुत आगे आएगा भगवान का वास्तव बहुत अच्छा अद्वितीय भक्त भगवान निर्गुण निराकार का ज्ञान जिसको होगी अभी साकार को साकार का भजन नहीं करेगा मंदिर में नहीं जाएगा निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान हो गया भोजन करते समय खट्टा मीठा पता चलता है आ? तो भोजन करते समय खाद्य स्वादिष्ट भोजन करेगा या या कोई खाद्य पत्थर कंकरम गोबर कुछ एक दिन से खा लेगा क्या है ना भेद उसका पता चलता है जो भोजन में भी स्वादिष्ट भोजन करता है मिर्ची नमक वो तो क्या नहीं खाता है तो परमात्मा साकार रूप होने पर उनको उपेक्षा कर देगा मनुष्य पशु पक्षी भेद दिखता है तो भगवान के साकार रूप का ही उपेक्षा अभिज्ञा करेगा या जीवन त्रयो वन वेदांत गुरु ईश्वर की सगुण निर्गुण ज्ञान हो जाने पर भी सगुण भगवान परमात्मा प्रतीका आदि की आया है कि भक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं कर सकता है नहीं भी कर सकता है किन्तु करता है इसलिए आया शास्त्र में मुन्नी वृक्ष लोग तपस्या छोड़कर राम जी आये करके सो गए दर्शन करने के लिए दूर दूर में तपस्या करे राम जी से गए तो उनके दर्शन के लिए जा नहीं जा सकते कुछ लोग द्वितवादी लोग कहते कि देखो ये ज्ञानी लोग साकार दौड़े अर्थात निराकार से साकार बड़ा हो गया बड़ा छोटा कुछ नहीं शिवजी भी राम का नाम रहते हैं, राम जी ने शिवजी की स्थापना की रामेश्वर में है मालूम है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है <laughs> तो एक ही तत्व है कवि जो के सब हो गए ये एक योग का है था ना योग योग में एक गणेश गीता में गणेश गीता करके गीता पर समय की गीता संग्रह पुस्तक सारे बहुत गीता एक साथ है उसमें के गणेश गीता है योग क्या है कहा गया शिवे विष्णु चक्त च सूर्य मयी नराधिप या भेद बुद्धि योग मम शिवे विष्णु चक्त चूर्य मई कितने हो मालूम पांच शिव विष्णु शक्ति सूर्य और गणेश पंचदेव उपासक है जपने आर्य है स पंचदेवी उपासक है शिव विष्णु देवी शक्ति दुर्गा शक्ति सूर्य और गणेश या भेद बुद्धि योग जो अभेद बुद्धि है पांच एवं अवैध बुद्धि सम्यक सम्योग मामा मत मेरा मत है वो सम्यक योग है योग के लिए योग क्या है बहुत जितने योग रूप से प्रसिद्ध है सब को का ये योग नहीं ये योग नहीं ये योग नहीं अंत योग क्या है पंच देव में अभेद बुद्धि योग है पांच देव में अभेद जो शिव है वही विष्णु है वही देवी है वही सूर्य है वही गणेश है इसको योग कहा गया अर्थात ज्ञानी भी सब एक रूप से चिंतन करता है ज्ञानी अपने का आत्म रूप से चिंतन करता है स्लो बोलो। बोलू हाँ अभी भगवान का भजन के समय में सब लोग चार प्रकार में नहीं आते क्या बोलो जोर से बोलो चतुर विधा द्वितीय पाद क्या है जना सुकृति नोर जुना अर्जुन में अ नहीं है अ नहीं बोलना कोई कोई सुकृति नो अर्जुन अर्जुन कहते अर्जुन नहीं जना है, सुकृति नोनम जो से बोलो पता चलेगा कौन गलत बोलते हैं? जना है, जना सुकृति नोर ज्ञानी अबुन्ना तीयुक्त विशिष्यते प्रियो हि ज्ञाथ महंस च मम प्रिय मध्य ज्ञानी एक नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते चार प्रकार भक्त में, में सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ ज्ञानी ज्ञानी एक भक्ति एक भक्ति नित्य युक्त नित्य निरंतर जो आत्म से चिंतन करता है वो नित्य निरंतर है भिन्न दृष्टि चिंतन करने वाले कभी ध्यान करिया कभी नहीं करेगा और अपने सर्व से चिंतन करने वाले जान लिया में ब्रह्म परम ब्रह्म वो एक है भक्ति एक ही तत्व है ये भजन करता है विशिष्ट है उत्कृष्ट है और प्रिय ज्ञान अत्यर्थम अहम अहम ज्ञानी न अत्य प्रिय सौसे प्रिय है आत्मा सबसे प्रिय कौन है आत्मा के लिए बाकी कुछ प्रिय होता है सबसे प्रिय आत्मा है ज्ञानी परमात्मा क्या मानता है आत्मा ही मानता है इसलिए ज्ञानी का मैं तो सबसे प्रिय हूँ अत्यर्थ प्रिय ज्ञानी अहम अत्यर्थ प्रिय और सचम हम जो परमात्मा को आत्म रूप से मानेगा वो तो भगवान का प्रिय होगा ना भगवान को कष्ट होगा नाराज हो, हो जाएंगे भगवान कहते सच मम प्रिय कश्य मम प्रिय कौन ज्ञानी कौन ज्ञानी है जो भगवान को आत्म मानता है भगवान को आत्म रूप मानता है वो तो भगवान का प्रिय होगा देखो नहीं जानने वाले कुछ लोग देवतादी लोग को डरा देते हैं कहते लोग पापी है। अपने को कहते हम भगवान हम ब्रह्म कहते ये पापी है अहम ब्रह्म मानेगे तो पाप हो जाएगा अहम ब्रह्म वास्तव स्वरूप है जैसी चिंतन करेगा और परमात्मा का प्रिय अप्रिय होता है ये प्रमाण गीता वाक्य प्रमाण भगवान कहते ज्ञाने न अहम अत्य प्रिय अप्रिय जो आत्मरूषि चिंतन करता है वो मेरा प्रिय है मैं उसका अत्यंत प्रिय हूं इसलिए जो नहीं जान करके खंडन करता है उनका शास्त्र निषेध किया गया दुष्हित अन सभवेत ब्रह्म घातक यह प्रवृत्ता श्रुति सम्यक शास्त्र व ऋषिभाषितम दुसहित अनभिज्ञ सभवित ब्रह्म घातक श्रुति शास्त्र ऋषियों के द्वारा उसको नहीं जाने वाला खंडन करता है और ब्रह्मघात बन जाएगा ब्रह्म राक्षस बन जाएगा निंदा की गई भगवान अद्वैत मत को कोई खंडन करते ज्ञान मत का खंडन करते हैं द्वेत भक्ति उपासना करो द्वेत का मन मना नहीं करते पारमार्थी का अद्वैत होने पर भी अद्वैतवादी द्वेत भक्ति का खंडन नहीं करेंगे द्वेत उपासना करो कर्म करने के निश्चय नहीं कर्म करो किंतु तो द्वित बार न कर अद्वित का खंडन कर देता तो नहीं होगा भागवत में आता है यो सर्वेश भूतेष् सतम आत्मा ईश्वरम हेत्वार्चा भजते मऊढ़ भस्मन एव ज्योतिष सर्वभूतम आत्मा ईश्वर ही उसको छोड़ करके उसका नहीं मान करके खंडन करके केवल मूर्ति में पूजा करता है मऊढ़ियात सब भस्म में हवन तो अग्नि में होता है और भस्म में हवन करा गीतावृति डालो फल मिल जाए ना अग्नि में हवन करते अग्नि भस्म में नहीं अर्थात तो सर्वभूत में परमात्मा है उसका निराकरण करने वाला भस्म में हवन करता है प्रतिमा में पूजा पृथ्वी की उपासना है प्रामाणिक है करना चाहिए परमात्मा की पूजा करे कि किन्तु में परमात्मा है इसका खंडन करके सर्वभूत में परमात्मा है उसका छोड़ करके क्या भी पूजा करता है सर्वत्र समदर्शन सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करने क्या यही भक्ति का लक्षण भक्त भी सर्वोत्र परमात्मा हम देखे यो म प्रसिद्धि सर्वत्र तो बोलो अभी क्यों ज्ञानी का मैं प्रिय हूँ वो क्यों मेरा प्रिय ज्ञानी मुझे आत्म रूप से चिंता करता आत्मा तो प्रिय होता है अरे मेरा वो प्रिय है कि मेरे स्वरूप है अत्यंत प्रिय है अभी कहते तो क्या ज्ञानी तो आपका प्रिय हो गया आर्थ तो जिज्ञासु अर्थात ये भी ये आपका प्रिय है। नहीं है का, ये तो बता कहते हैं सचम प्रिय ज्ञानी मेरा प्रिय है ज्ञानी मेरा प्रिय मतलब आर् तो जिज्ञास अर्था प्रिय नहीं है इसलिए कहते ये बात नहीं उदारा सर्व ते ज्ञानी तात्म मे मत आस्थित युक्तात्मा मेंवातमा गति सर्वे सर्वेत उदारा ज्ञानी तो मे इति मतम सही उत्मा अनुत्तमा गति आस्थित सर्वते तो उदारा श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है जिज्ञास अर्थात ज्ञानी चार प्रकार भक्त उदार कहा तो उत्कृष्ट है नरोत्तम उनको कहा गया और तो नाधामा में आएगी क्या नाधाम मा में कौन आया है तो जो भजन नहीं करने वाले अब भजन करने वाले नरोत्तम श्रेष्ठ है उदार उत्कृष्ट है सर्वे वे तो फिर ज्ञानी में क्या विशेष हुआ क्यों प्रिय हुआ कहते ज्ञानी तो मे आत्मा है वो ज्ञानी तो मेरे आत्मा है सब श्रेष्ठ है आत्म जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी सब श्रेष्ठ है ज्ञानी तो मेरे आत्मा है कि गोस्वा मुझे क्या मानता है आत्मा हो मौसमी परम ब्रह्म जो मुझे आत्मा रूप से मानता है मेरे आत्मा हुआ जो मेरे से भिन्न मानता है मैं उसको इसी दृष्टि देखूंगा पर मेरा कोई राग दृष्ट्य नहीं ज्ञानी मुझे आत्मा रूप से मानता सही युक्त आत्मा मामेव अनुतम गति में आती तो अनुतम गति को मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे में स्थित होने के लिए प्रभुत्व हो गया आगे मुझे प्राप्त करेगा जो चिंतन करता अहमेव वासुदेव वा अन्वी अन्वनाशमी ऐसे समाहित चित होकर हमअसीम परम्परा म हम अस्म परम ब्रह्म इसे चिंता कर जो लगा और मुझे ही प्राप्त कर लेने के लिए प्रभु तुआ और मेरा ही स्वरूप है मेरा स्वरूप होगा तो प्रिय होगा ना नहीं होगा मेरा स्वरूप और सबसे है क्योंकि मेरे स्वरूप है स्लोग बोलो फिर ज्ञानी की स्ति करते हैं बहूनाजन्म नीते जानवान्वा प्रपद्य वासुदेव सर्वमिति समहात्मा दुर्लभ बहू नाम ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वीति स महात्मा सुदुर्भ ज्ञानवान म्यती थानी मेरा भजन करता है मेरा निरंतर भजन करता है साक्षात्कार करता है कैसे भजन करता है वास्देव सर्व सर्व वासुदेव सर्व क्या नहीं सर्व नास्थी केवल वासुदेव ही है अज्ञान के कारण अनेक रूप दिखता है हे वासुदेव क भजन कहता है ज्ञान होता है बहु नाम जन्म नाम बहु जन्म के बाद कभी तो क्या विचार करना अभी इस जन्म में नहीं जन्म के बाद ज्ञान होगा ये विचार करना है ना अब इस जन्म भी ज्ञान हो सकता है या बहुजन्म के बाद होगा भगवान कहते बहु नाम जन्म नाम बहुजन्म के बाद होता है हाँ इसके पहले कम जन्म हुआ क्या <laughs> बहु जन्म बहुत से भी अधिक जन्म हुए बहुत क्या जितना आप सोचो जितना आप कल्पना करो उसे भी कितने करोड़ गुना जन्म और नदिकाल से कितने जन्म हो गए अभी बहु जन्म नहीं हुआ और संतुष्ट नहीं हुआ आगे और जन्म बहु जन्म हो गए और बहु बहुजन्म के हुए संस्कार पुण्य भी अभी कुछ प्रयत्न करेंगे तो साथ देगा जन्म में थोड़े थोड़े संस्कार ज्ञान के लिए चिंतन साधन भजन करते संस्कार बहुत हो अब जन्म कौन सी जन्म गिनती करना पेड़ पौधे भेड़ बकरी बनाए वही गिनती करना बहु जन्म ये मनुष्य जन्म है और मनुष्य जन्म वही जन्म गिनती करना जिसमें ज्ञान के लिए कुछ सत्कर्म पूजा उपासना वेदांत श्रवण आदि किया ऐसे जन्म क्या हिसाब करना नहीं तो बहु जन्म तो बहु जन्म केतन सब का हो गया अनेक जो सद जन्म है ज्ञान के लिए प्रयास किया संस्कार है ऐसे जन्म लेना बहु जन्म में पाप नष्ट होते होते फिर अंत में मनते जन्म ना मनते ज्ञानवान मेरा भजन करता है साक्षातकार करता है कैसे भजन करता है वासुदेव सर्वम भवन करता है जो इसे वासुदेव सर्व इसे चिंतन करता है स महात्मा महात्मा भव वाला महात्मा हो गया सर्व मातुदेव निश्चय हो गया तो वही महात्मा भगवान कहते हैं वही महात्मा सदुर्लभ दुर्लभ होता तो बहुत में से कोई एक ही मिलेगा शु दुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि मनुष्याणाम सहसेश कच्ची त्यात और यतता हम अपनी सिद्धान कच्ची इसलिए अत्यंत दुर्लभ है महात्मा कव जब वार्षदेव सर्व में निश्चय हो जाए तो वही ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है वो ज्ञानी भक्त है क्या मैं ब्रह्मा ऐसी चिंतन करने वाले भक्त हो सकता है वही भक्त श्रेष्ठ होते हम अस्म परम ब्रह्मा, ये भी भक्त भक्ति शब्द का अर्थ है द्वैता नहीं भक्ति मतलब द्वित्य चिंतन करना चाहिए बाबा रानी कहीं भी ऐसा नहीं भक्ति के नाम लेने से द्वैत मत आ गया हाँ द्वैता में भक्ति होती है ठीक है अहम ब्रह्मचिंतन करना भी भक्ति है भगवान मानते हैं कहते हैं और उसको श्रेष्ठ कहते हैं बोलो ये सब कुछ आत्मा है ये सब कुछ वासुदेव है ऐसा क्यों निश्चय नहीं करते सब लोग वासुदेव सर्वम भगवान ने कहा है कहा है नहीं कहा किसने कहा भगवान वाक्य स्वयं में कहा भगवान शंकराचार्य का मत नहीं हमारा मत नहीं भगवान कहते वासुदेव सर्वम श्रुति कहते सर्वम खल ब्रह्म देवी भागवत ने क्या कहा सर्वम खल इधम एव अहम सर्वम खलिदम अहम एव ये भी कहा गया सर्वत एक कहा गया तो भी सब क्यों इसका ज्ञान प्राप्त नहीं करते क्यों नहीं मानते हैं इसका कारण बताते हैं कामे काम स्तस्ते हृत ज्ञा प्रपद्यंते नदेवता तयम आस्ताय प्रकृत्यायता स्वयं तेई ते कामे हृत तो ज्ञान तंतम तो माथा सोया प्रकृतिया नियता अन्य देवता प्रपद्यन्ते ते कामेर हृत ज्ञान देखो कामे ही तृतीय बहुवचन है रा ही ये बनता है अब तेय ही क्या विभति है अभी तृतीय वचन फिर ते ही आ गया आगे विसर्ग होना चाहिए था नहीं कामे क्या के विसर्ग ते राम राम का तृतीय बहुजन क्या बनता है ही काम का क्या बनेगा कामे यहाँ विसर्गों की क्या हो गया विसर्ग स हो गया क्या सूत्र विसर्जन से सूत्र विसर्जन से सह बोलो विसर्ग से सर्ग को स होता है पर मैं ख रहे तो देखो सो हो गया कामे तेईस तेर हृतान तेर में रे पर यहाँ स नहीं हुआ ह हाँ है ना बस हे हाँ नहीं हुआ हृत ज्ञान में विसर्गे क्या है पर में पे पर, विसर्ग रहेगा हा हाँ, प्रपद्यंत अन्य देवता ये अन्य अन्य काम, कामना का विषय कामना का विषय क्या है कोई पुत्र चाहता है कोई पशु चाहता है कोई स्वर्ग चाहता है कोई धन चाहता है जो जो चाहता है पशु श्रद्धा धन का उपलक्षण हो पशु सब नहीं चाहते धन चाहते पुत्र धन स्वर्ग आदि विषय से हित तो ज्ञान हरण क्या गया उनका विवेक के विज्ञान जब किस, किसी किसी वस्तु की इच्छा करता है इच्छा क्या करती मालूम है विवेक के विज्ञान को ले ले चोरी करके ले भगा लेते विवेक विज्ञान का हरण हो, हो जाता है अपहरण हो जाता है किसके द्वारा इच्छाओं के द्वारा कामना विषय विषय की इच्छा से अपहरित हो जाता है हितज्ञान फिर क्या करता है अन्य देवता प्रबध्य अन्य देवता का भजन करते किस लिए करते हैं फल प्राप्त करने के लिए उसके लिए तंत्र नियम आता है अन्य नियम पालन करते नियम लेकर के पालन करके ऐसा क्यों करते हैं सोया प्रकृतिया नियता अपने स्वभाव से नियमित तो होकर के स्वभाव ऐसे जितने जो जैसे भजन करता जो जिस मार्ग में चलता है उसके स्वभाव ऐसे बन जाता है संस्कार इसे हो हो होता है आगे जन्म में वही करेगा जो अभी वेदांत श्रवन करके थोड़ा चिंतन किया आगे उसको वेदांत में रुचि होगी जो सात्र कथा में रुचि ले आगे कथा में रुचि होगी जो भजन कीतन भजन कीतन में जो बहिर्मुख होता है आगे बहिर्मुख होगा जय जैसे चाहता जो सकाम कर्म करता है आगे सकाम कर्म करेगा जो सकाम छोड़कर निष्काम कर्म शुरू कर दिया आगे निष्काम कर्म जल्दी निष्काम करना चाहेगा इसलिए तो उस देवता का भजन करते विभिन्न इच्छा के कारण इच्छा के कारण बहुत कहते बहुत लोग कहते कलयुग में हनुमान की पूजा करो सिद्धि मिल जाएगी धन शब्द मिल जाएगी कुछ लोग कुछ लोग सिद्धि के लिए हनुमान की पूजा करते उपासना करते कोई साधु भी कहते हनुमान की पूजा करो सिद्धि चमत्कार आ जाएगी बहुत लोग आएंगे लोग भी कोई साधु भी हो यदि भावना करे इसे कुछ करेंगे तो बहुत लोग हमारे पास आएंगे धन समृद्धि बहुत हो जाएगा और परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर लेगा ना विम्य से प्राप्त नहीं करेगा जो सिद्धि चमत्कार धन इच्छा करेगा लोग भक्तों को भव्य भगवान प्राप्त हो जाएगा जो सिद्धि चमत्कार धन ख्याति के पीछे पड़ गया वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है रास्ता बंद हो गया विवे न इच्छा है प्रतिबंधक इच्छा के द्वारा विवेक के विज्ञान हट जाने से अलग अन्य देवता की उपासना करते हैं बोलो। यो यो यां यां भक्तः तस्य यनु भक्त श्रद्धयाचित श्रद्धा तमे विदधम्यहम अच्छा कोई यदि भगवान को छोड़ करके अन्य अन्य देवता की उपासना करता है तो भगवान उसको खींच कर अपने तरफ ले आना चाहिए भगवान का देश होगा ना उधर मेरा भक्त उधर चला गया उसको बुला लाओ कोई के साधन में ऐसे होता है हमारा भक्त उधर चला गया कहीं हारे उधर क्यों जाते हो दूसरे महात्मा मना करें दूसरे महात्मा के पास नहीं जाओ दूसरे महात्मा को बोलेगा कोई कथा उपचार नहीं सुना ऐसे करने वाले बहुत होते ऐसे परमात्मा सोचेगा मेरा भक्त तो उधर चलेगा उसको किचलाओ। परमात्मा कहते यो यो यायाम तनुम भक्त श्रद्धा अर्चित में जिस जिस शरीर में जिस रूप से भक्त श्रद्धा से पूजा करना चाहता है परमात्मा क्या करेंगे उसे देश करेंगे कहते तस्य तस्य श्रद्धां ताम अचलाम विधा उसके उसकी श्रद्धा के में दृढ़ कर लेता हूं और पूजा करू जिस जिस देवता कहीं भी पूजा करता है परमात्मा की श्रद्धा के दीव्य कर देते हैं, दीर्य करते तीर्य कर देते हैं, उसकी पूजा में लगा देते हैं, लगा लागू पूजा करो जो सकाम से करता भी करते ठीक है सकाम से पहले करो निष्काम करता है करो निष्काम करो द्वैत्य चिंतन करता तो दृत्य चिंतन करो कर्म करता है तो कर्म करने में लगा देते और जो अद्वित चिंता करेगा क्या करेंगे नाराज हो जाएंगे ये मुझे आत्मा मानता है उसकी श्रद्धा दीर्य कर देते हैं जो श्रद्धा से पूजा करना चाहता है तब से ताम श्रद्धाम अचलाम इसका मैं अचल कर देता हूँ दृढ़ कर लेता हूं तीढ़ कर लेता हूं सो को बोलो श्रद्धा दृढ़ से क्या लाभ होगा सतया श्रद्धया युक्तस तस्राधनमीहते लभते चतः का मयता तया श्रद्धा जिस श्रद्धा से भक्ति करना चाहता है उसी श्रद्धा को मैं अचड़ा कर दिया तो दृढ़ कर लेता हूँ करने से उस श्रद्धा से युक्त होकर के तस् देवताया राधन पूजा करता है आराधना करता है उसी देवता की आराधना करने से क्या होगा तत लभते कामान उसी देवता से जो काम्य वस्तु की इच्छा करता है उसको प्राप्त करेगा प्राप्त करता है लभते तथा कामान अरे मै वही तान भी तान मैं ही नहीं विधान किया जो जो देवता में कामना फल देने के लिए सामर्थ्य है और जो पूजा करता है मैं ही नहीं बनाया तुम को ये कोई कोई पूजा करता है तो फल दे किस देवता की पूजा करने से को फल मिलता है परमात्मा ने विधान किया इसलिए पूजा करेगा तो फल मिलेगा मिलेगा मै वह भी थान थान। कितने पद होगा चतुर्थ पादी में पांच हो गया मया एव बीता और चार पद भी हो सकता है हितान को एक साथ मिला दो हितान क्या होगा हितान माया एव भीतान हितान कितने पद हुआ चार हित तो कौन हुआ काम कामना का विषय को हितो कैसे होगा ये भाषा में ऐसा दोनों प्रकार है हितान पद से करें तो काम हित तो हो गया काम तो हित तो नहीं है किन्तु अज्ञानी लोग इसको हित तो मानता है जो फल चाहता है फल चांस जो फल मिल जाता है अज्ञानी लोग उस फल को हित तो मानता है नहीं मानता हित मानता है मैं हीता हितान हित वस्तु तो नहीं है कामना के विषय काम में फल प्राप्त हो गया तो हित तो नहीं होता है इच्छा पूर्ति हो गई तो परमात्मा की कृपा नहीं समझ लेना जो आप कामना से प्रयत्न करते पूजा करते काम में फल प्राप्त हो गया वो आपका हित है कामना का विषय जो जितने हित नहीं होता है इसलिए हित तो केवल गौण प्रयोग हित कहते हैं वो हित मानता है तो वास्तव हित नहीं है इसलिए कभी कभी प्रयत्न करें पर कुछ फल नहीं मिला तो परमात्मा की कृपा है फल मिल गया तो परमात्मा की कृपा है फल मिल जाए तो लोगो खुश होते हैं परमात्मा की कृपा किन्तु परमात्मा कृपा करेंगे तो ये फल देना नहीं चाहते तुम नित्य फल को प्राप्त करो या अनित्य फल को छोड़ो आप कभी कभी बच्चों को कहते चॉकलेट नहीं कहा दांत खराब होगा इसको छोड़ो मैं तुम्हारा अच्छा फल दूंगा इस चीज को नहीं कहा अच्छा दूंगा बच्चा नहीं मानता इसको दे दो तो कोई खाद्य बाजार में कोई खाद्य अच्छा नहीं मना करते इसको नहीं कहा तुम्हारे अच्छा खाद्य हो माता पिता को तो हम तुम्हारे बनाकर खिलाएंगे इसको नहीं कहा परमात्मा इस प्रकार और जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसको बताएंगे इसके पीछे नहीं पड़ो तो उसको विघ्न कर देंगे विघ्न कर दिया तो माता पिता के भी हाथ से छुड़ा कर फिंका देते हैं उसके कल्याण के लिए और उसको रुलाने के लिए कल्याण के लिए इसी प्रकार कभी यदि आपको सामान्य वस्तु अब नहीं मिलता है दूसरे को मिल जाता है दूसरे खुश है आपको नहीं मिलने से आप दुखी होते हैं कि मैं इतने भजन किया मुझे नहीं मिला उसको मिल गया परमात्मा हाँ कृपा करना चाहते हैं कृपा नारद के माने में शादी विवाह करने के लिए इच्छा हुई परमात्मा उसको ठगा दिया तो नारद साफ दे दिया भगवान कहते चलो साफ दे दो हम ग्रहण करेंगे किन्तु तुम्हारे तो भक्त का हम कल्याण करना चाहते है इसको बचा दिया परमात्मा इस प्रकार यसे अनुग्रह मचा तस्वीतम हरा जिसके बारे में कृपा करता हूँ उसके सर्वसमय किस कि चिन्ह देता हूँ भगवान कहते तो यह तो वस्तु तो नहीं है ये मानता है अज्ञानी सलोको बोलो ओ पूर्णमद पूर्णमद पुर्ना पूर्णा पूर्ण पुर्ना मुद्यसे पूर्णश्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शां